महाभारत आदि पर्व आदिपर्व सप्तृण्याय माता के साप से बचने के लिए वासुकी आदि नागों का परस्पर परामर्श सौत्रवाच त्रिवाच मा तो सका सापं सृत्वा भग गोतम वास्ुकयामा सौपोय न भवेद उग्रशर्वाजी कहते हैं सोनक माता कद्रु से नागों के लिए वह साप प्राप्त हुआ सुनकर नागराज वाषुकी को बड़ी चिंता हुई वे सोचने लगे किस प्रकार यह साप दूर हो सकता है तथा स मंत्रि सह सर्व सह ऐरावत प्रभृत भी सर्वधर्म पराज तदन उन्होंने ऐरावत आदि सर्वधर्म परायण बंधुओं के साथ उस के विषय में विचार कियाकी अयो यथो दृष्टो विदा न घा तप से मोक्षाथ मंत्रि यतामहेषाव प्रतिघा तो हि वि न तो मात्र मोक्ष क्वचन विद्यते वासुकी बोले निष्पाप नागण माता ने हमें जिस प्रकार यह श्राप दिया है वह सब आप लोगों को विदित ही है उस श्राप से छूटने के लिए क्या उपाय हो सकता है इसके विषय में सलाह करके हम सब लोगों को उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए सब श्रापों का प्रतिकार संभव है परंतु जो माता के शाप से ग्रस्त है उनके छूटने का कोई उपाय नहीं है अव्य प्रमेय सप्ताह में श्रुआ जाये हृदय वे पथु अविनाशी अप्रमेय तथा सत्यस्वरूप स्वरूप ब्रह्मा जी के आगे माता ने हमें श्राप दिया है यह सुनकर ही हमारे हृदय में कंप छा जाता है नौनम सर्विनाशोयमअस्क समगत नाहेताम सौर्यजो देव शपंतिम प्रत्यसे धयत निश्चय ही हमारे सर्वनाश का समय आ गया है क्योंकि अविनाशी देव भगवान ब्रह्मा ने भी साप देते समय माता को मना नहीं किया मोद तस्मा संमंत्रीया मोद भुजंगा नमय नाम यहाँ सान कालोच्चगा ये बीनस्तावदुम्त विचक्षणा अपिमंत्र माणाही हे तुम पश्याम मोक्ष यथान पुरा देवा गूढ़ अग्निम इसलिए आज हमें अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि किस उपाय से हम सभी नाग कुशल पूर्वक रह सकते हैं अब हमें व्यर्थ समय नहीं गवाना चाहिए हम लोगों में प्रायः सब नाग बुद्धिमान और चतुर हैं यदि हम मिलजुलकर सलाह करें तो इस संकट से छूटने का कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे जैसे पूर्व काल में देवताओं ने गुफा में छिपे हुए अग्नि को खोज निकाला था यथाशय भवे वापे पराभव जन्मे जर्पाणाम विनाश करना जी सर्पों के विनाश के लिए आरंभ होने वाला जन्मेजय का यज्ञ जिस प्रकार टल जाए अथवा जिस तरह उसमें विघ्न पड़ जाए वह उपाय हमें सोचना चाहिए सो तथे तंत्र बुद्धि विशारदा उग्र श्रभाजी कहते हैं सोनक वहां एकत्र हुए सबू सभी कवित पुत्र बहुत अच्छा कहकर एक निश्चय पर पहुंच गए क्योंकि वे नीति का निश्चय करने में निपुण थे एक त्रुवन्नागा वयम भूत सभा जन्मेजयम तुभिक्षा मो उस समय वहां कुछ नागों ने कहा हम लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण बनकर जन्मेजय से यह भिक्षा मांगे कि तुम्हारा यज्ञ न हो अपरे तद्रुवन्नागात मंत्रिण भविष्याम सुसमता अपने को बड़ा भारी पंडित मानने वाले दूसरे नागों ने कहा हम सब लोग जन्मे के विश्वास पात्र मंत्री बन जाएंगे स न प्रक्षति सर्वेशन सत्र बुद्धिम प्रदा श्यामो यथा यज्ञ निवर्ध्य फिर वे सभी कार्यों में अभिष्ट प्रयोजन का निश्चय करने के लिए हमसे सलाह पूछेंगे उस समय हम उन्हें ऐसी बुद्धि देंगे जिससे यज्ञ होगा ही नहीं सनो नो राजा बुद्ध्या बुद्धिमता यज्ञाथम प्रक्षति व्यक्त बक्षा महे व्यम हम वहां बहुत विश्वस्त एवं सम्मानित होकर रहेंगे अतः बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा जन्मे जय यज्ञ के विषय में हमारी सम्मति जानने के लिए अवश्य पूछेंगे उस समय तो हम स्पष्ट कह देंगे यज्ञ न करो दर्शय तो बहुन दोषा प्रेह चारुण हेतु कारण यज्ञ हम युक्तियों और कारणों द्वारा यह दिखाएंगे कि उस यज्ञ से इस लोक और परलोक में अनेक भयंकर दोष प्राप्त होंगे इसलिए वह यज्ञ होगा ही नहीं अथवा य उपाध्याय कृतस्तः भविष्य राजकार्य तमगत्वा सर्पशत्र्य तम कशिज सरिष्य तस्ते यज्ञ यज्ञकारे क्रतूश न भविष्यति। अथवा जो युष उस यज्ञ के आचार्य होंगे जिन्हें सर्प यज्ञ की विधि का ज्ञान हो और जो राजा के कार्य एवं हित में लगे रहते हो उन्हें कोई सर्प जाकर ढस ले फिर वे मर जाएंगे यज्ञ कराने वाले आचार्य के मर जाने पर वह यज्ञ अपने आप बंद हो जाएगा ये चाने सर्प शत्र भविष्य चरतुज कहाँ सर्वादिष्याम कृतमे भविष्यति। आचार्य के सिवा दूसरे जो जो ब्राह्मण सर्प यज्ञ की विधि को जानते होंगे और जन्मेजय के यज्ञ में ऋतप्रिज बनने वाले होंगे उन सब को हम डस लेंगे इस प्रकार सारा काम बन जाएगा अपरे तद्रुवन रा नागा धर्म आत्मा अबुद्धि साम ब्रह्मत्यान शोभनम यह सुनकर दूसरे धर्मात्मा और दयालु नागों ने कहा ऐसा सोचना तुम्हारी मूर्खता है ब्रह्महत्या कभी शुभ कारक नहीं हो सकती अधर्मोत्तरता आपत्ति काल में शांति के लिए वही उपाय उत्तम माना गया है जो भली भांति श्रेष्ठ धर्म के अनुकूल किया गया हो संकट से बचने के लिए उत्तरो अधर्म करने की प्रवृत्ति तो संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगी अपरेगा श्यामो मेघा भूतवा इस पर दूसरे नाग बोल उठे जिस समय सर्प यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित होगी उस समय हम बिजलियों सहित मेघ बनकर पानी की वर्षा द्वारा उसे बुझा देंगे श्रुग्भाषि गांचरे भुज गोतमा प्रमत्ता हरन्शु विघ्न एवं भविष्यति। दूसरे श्रेष्ठ नागरात में वहाँ जाकर असावधानी से सोए हुए ऋतुजों के श्रुक सुवा और यज्ञपात्र आदि शीघ्र चुरा लावे। इस प्रकार उसमें विघ्न पड़ जाएगा यज्ञवा भुजगातसोथ सहस्रश जना दसंत सर्वे नैवम न्राससो भविष्य अथवा उस यज्ञ में सभी सर्प जाकर सैकड़ों और हजारों मनुष्यों को डस ले ऐसा करने से हमारे लिए भय नहीं रहेगा अथवा संस्कृतं भोज्यम दूषियंत भुजंगमा शेन अथवा सर्पगण उस यज्ञ के संस्कार युक्त भोज्य पदार्थ को अपने मल मलमूत्रों द्वारा जो सब प्रकार की भोजन सामग्री का विनाश करने वाले हैं दूषित कर दें अपरे ब्रुवं ऋत्विजोष महे यज्ञ विघ्न करेश दक्षिणा वश्यताम चतोसो न कर सतीथेतम इसके बाद अन्य सर्पों ने कहा हम उस यज्ञ में ऋत्विज हो जाएंगे और यह कह करके हमें मोहमागी दक्षिणा दो यज्ञ में विघ्न खड़ा कर देंगे उस समय राजा हमारे वश में पड़कर जैसी हमारी इच्छा होगी वैसा करेंगे अपरे तद्रुवे गृह बधने मतुर भवे न फिर अन्य नाग बोले जब राजा जन्मे जल क्रीड़ा करते हो उस समय उन्हें वहां से खींचकर हम अपने घर ले आवे और बांध कर रख ले ऐसा करने से वह यज्ञ होगा ही नहीं अपरे तद्रुमस्तत्र नागा पंडित मान नथास्त प्रगृजा सुतमेव भविष्य छिन्नमूल अनर्थाणाम मृतः तस्म भविष्य इस पर अपने को पंडित मानने वाले दूसरे नाग बोल उठे हम जन्मेजय को पकड़कर डस लेंगे ऐसा करने से तुरंत ही सब काम बन जाएगा उस राजा के मरने पर हमारे लिए अनर्थों की जड़ ही कट जाएगी ऐसा नो नैष्ठ के बुद्धि सर्वेशनम थे राजधि य नेत्रों से सुनने वाले नागराज हम सब लोगों की बुद्धि तो इसी निश्चय पर पहुंची है अब आप जैसा ठीक समझते हो वैसा शीघ्र करें। करेंचितान वाच भुजंग यह कहकर वे सर्प नागराज वासुकी की ओर देखने लगे तब वासुकी ने भी खूब सोच विचार कर उन सर्पों से कहा नय सा वो नुद्धिर्मता कर तुम भुजंगमाह सर्वेशाव बुद्धि पंडगा नाम न रोचते नागण तुम्हारी बुद्धि ने जो निश्चय किया है यह व्यवहार में लाने योग्य नहीं है इसी प्रकार मेरे विचार भी सब सर्कों को जच जाए यह संभव नहीं है सभिता से कश्यपस्थ महात्म ऐसी दशा में क्या करना चाहिए जो तुम्हारे लिए हितकर हो मुझे तो महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करने में ही अपना कल्याण जान पड़ता है ज्ञाति वर्ग आत्मन से भुजंगमा नचा जानाति मे बुद्धि किंचित कर तुम बचो शिव भुजंगमो अपने जाति भाइयों के और अपने हित को दृष्टि में रखकर तुम्हारे कथनानुसार कोई भी कार्य करना मेरी समझ में नहीं आया मया मयाशीतम विधात भवता भवे अनेंसम तप्ये गुण दोषो मदाश्रेय मुझे वही काम करना है जिसमें तुम लोगों का वास्तविक हित हो इसलिए मैं अधिक चिंतित हूं क्योंकि तुम सब में बड़ा होने के कारण गुण और दोष का सारा उत्तरदायित्व मुझ पर ही है आदि पर्वने, आस्तिक महाभारती वासुक्यादि आस्तिपर्वण वास्ुक्यामंत्रण सप्त